meu meu meu eu eu eu que lego de do Na cu de me quem legu de Na cu de la la la la la la la la la la la la la la la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 अरे ये आवाज कहां से आ रही है यहां तो कोई भी नहीं है मां पिताजी जरा इधर तो आइए आई नहीं तू बिटिया क्या बात है बिटिया मां पिताजी जरा जरा ये आवाज तो सुनिए कहां ये हां ये तो मैना की आवाज है मैना हां बिटिया ये मैना की आवाज है यह भी तोते की तरह आवाजों की नकल करती है अच्छा हां तोते की तरह मां संदीप के घर में भी एक तोता है जब संदीप स्कूल से आता है ना तो वो तोता भी बोलता है संदीप आया संदीप आया <laughs> <laughs> बिटिया मैना और तोता दोनों मनुष्य की बोली की नकल कर सकते हैं अच्छा मां पर मैना है कहां वो देखो बिटिया वो उधर उधर आ छत पर बैठी है आ, अच्छा मां मैं ऐसे पास जाकर मिलूं अरे नहीं नहीं नहीं नहीं उड़ जाएगी हां ठीक है दूर से ही दोस्ती कर लेती हूं <laughs> आ प्यारी मैना बैठी रहना आ, मैं मैं कुछ नहीं करूंगी हां हिलना नहीं हां मैं तुम्हारा एक चित्र बना लूं पेज में रंग भरूंगी आ चमकीला काला रंग बीच-बीच में आ हां सफेद पंखों के झकत्ते आंखें आ काली-काली आंखें हम काले पैर और और आ, ये आ ऐसी तो हो तुम मैना हो ना मा, मेख बाद सोच रही हूँ क्या बिटिया मेंजसे बुला लू हाँ क्यो नहीं <laughs> अच्छा यहाँ प्यादि मैना अज आज आज आज आज आज आज आज <laughs> आज आज आज आज आज आज आज आज आज आज आज आज आज आज आजिएहहَ मा मैं ऐख लुबा और पर भुला <laughs> <ले. laughs> <laughs> अरे अरे मां मैना भी सिटी में जा रही है <laughs> देखो कितनी सुरीली आवाज है ना इसकी इसीलिए तो बिटिया लोग मैना को पालते हैं <laughs> मां मैं एक बार और बात करती हूं हां <laughs> ओ मां मैना तो उड़ गई अच्छा मां अब यहां से उड़ के कहां जाएगी वो... अरे नीतू तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैना विदेश चली जाएगी तो फिर कहां जाएगी देखो बेटा मैना मूलतः भारतीय पक्षी है यही कहीं जाएगी हां क्या मै ना भारत में ही पाई जाती है नहीं बिटिया भारत के आसपास के देशों में भी मिल जाती है ये अच्छा मां मैं ना खाती क्या है बिटिया मैं ना फल खाती है अच्छा पर फल तो मैं भी खाती पर बिटिया मैं ना कीड़े मकोड़े भी तो खाती है कीड़े मकोड़े अरे नहीं मां ये मैं नहीं खा सकती अरे, अरे, अरे, अरे तुमसे किसने कहा है खाने को ये तो मैं ना खाती है कीड़े मकोड़े मां कीड़े मकोड़े खाते वे मैना को डरने लगता डर और मैना को अरे भाई कीड़े मकोड़े तो इसके भोजन हैं और हां तुम्हें एक बात का पता है नहीं तू ये तो हमारे घर में घुसकर घोंसला बना लेती है हमसे पूछती भी नहीं <laughs> अरे वाह ये तो वही बात हुई ना मां मान ना मां मैं तेरा मेहमान <laughs> चलो बिटिया ऐसा ही समझो आंगन छत और बागों में फुदकती शोर मचाती मैना कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते मां पिताजी वो वो बाहर देखिए कहां मैना अपनी सहेली मैना से कैसे लड़ रही है कितना शोर मचा रही है बिटिया कभी-कभी इनके शोर का एक अर्थ भी होता है अर्थ हम कैसा अर्थ कि आस-पास कोई खतरा है खतरा हम वो कैसे आ... अच्छा सुनो बिटिया मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूं एक बार की बात है बिटिया मैं और तुम्हारी दादी बाहर बरामदे में बैठे थे बहुत अच्छी हवा चल रही थी हम दोनों बातें कर रहे थे तभी हमने मैना के जोर-जोर से बोलने की आवाज सुनी मैंने सोचा आवाज आंगन की तरफ से आ रही है पर तुम्हारी दादी ने कहा अरे यह आवाज ये तो मैना की आवाज है बहू लग रहा है कोई खतरा है चलो आंगन में जाकर देखते हैं बिटिया मैं और तुम्हारी दादी जल्दी से आंगन में पहुंचे वहां जाकर हमने इधर-उधर देखा एक-आएक एक, हमारी नजर अ, क्या था एक मोटा काला लंबा बड़ा सा फन निकाले सांप बैठा था सर सर सांप हम तो डर गए तुरंत हमने घर के लोगों को बुलाया तब जाकर कहीं सांप को भगाया गया पता है तुम्हारी दादी ने मुझे बताया कि मैं ना सांप या विषैले जंतु को देखकर जोर-जोर से शोर मचाने लगती है अच्छा और इसका शोर सुनकर मनुष्य चौकन्ना हो जाता है हां मां फिर तो मैना हमारी मित्र हुई हां बिटिया <laughs> मां मैं भी मैना को अपने साथ रख लूं हां हां रख लो लेकिन बिटिया पहले वो तुम्हारी दोस्त तो बन जाए हां दोस्त तो मैं उसे जरूर बनाऊंगी तभी तो वो मुझे सुरीला गाना गाकर सुनाएगी ये तो है पर मैना तो यहां है नहीं मैं उसे गीत गाकर बुलाती हूं <laughs> Thank you. बाद तुम्हारे मुख से गीत सुरीला हमको सुनना प्यारी मैना प्यारी मैना मैना अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम शोध एवं परामर्श डॉ हरमेश लाल विषय संयोजन अमरेन्द्र बेहरा आलेख अर्चना सक्सेना कलाकार दिनेश वर्मा गीता वर्मा पल्लवी और नेहा संगीतकार राकेश पंडित ध्वनिंकन भूषण गजभिए और बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और अब्दुल खालिक तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो